आनंद की खोज दुख और दुख निवृत्ति स्वामी विवेकानंद का समग्र जीवन कष्ट में बीता था वे दुख निवृत्ति के बारे में क्या कहते हैं उनका कथन है कि सुख और दुख दोनों समान रूप से सत्य हैं सुख दुख का मुकुट पहनकर मानव के पास आता है अतः तो इन दोनों में परमात्मा को देखने का प्रयत्न करना चाहिए लर्न टू तो रिकोगनाइज मदर एंड इंटिवली इन एवहिल एंड एज इन गुड द्वितीयता सुख एक महान शिक्षक है सुख की तुलना में दुःख से अधिक शिक्षा मिलती है यह संसार रूपी स्वप्न को भग्न करने में हमारा महान सहायक होता है स्वयं तो दूसरे के दुख को समझने और दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए अपने प्रसिद्ध कविता माँ काली में तो वे दुख को प्रेम करने सहर्ष स्वीकार करने कोजस्वी आह्वान करते हैं चाहत जो दुख मिल जाना मरण से नाश की गति नाचता माँ उसी के पास आती स्वमी विवेकानंद तो चाहते थे कि उन्हें बार बार जन्म लेना पड़े और असंख्य यातनाएं सहनी पड़े जिससे वे गरीब पीड़ित दुखी मानवों की सेवा कर सके श्री रामकृष्ण ने अपने जीवन में कष्ट सहकर दुख निवृत्ति का मार्ग बताया है भक्त लोग ऐसा मानते हैं कि श्री रामकृष्ण के गले का कैंसर भक्तों के विशेषकर गिरीश घोष के पापों को स्वीकार करने के कारण हुआ था इस अंतिम एवं कष्टपद बीमारी के समय भी वे सदा आनंद में रहते थे कुछ भक्तों को विशेषकर हरि को जो आगे चलकर स्वामी तुर्यानंद हुए तो स्पष्ट रूप से ऐसा अनुभव होता था कि श्री राम रामकृष्ण सदा अपने आनंद स्वरूप में प्रतिक्षित हैं और कैंसर की पीड़ा से पूर्णतः निर्लिप्त हैं उनके इस धारणा का श्री रामकृष्ण ने अनुमोदन भी किया था एक बार किसी गायक ने श्री रामकृष्ण के सामने एक भजन गाया जिसका आशय यह था कि यह संसार धोखे की टट्टी है श्री रामकृष्ण ने उसे रोकते हुए दूसरा गाना गाया यह संसार मजे की कुटिया है जिसमें मैं खाता पीता और मजा लूटता हूँ श्री रामकृष्ण कहते थे कि अगर भगवान को पकड़े रहो तो यह दुख संसार आनंद हो जाएगा उनकी स्वयं की कोई संतान नहीं थी फिर भी अपने भांजे अक्षय की मृत्यु पर उन्हें मरमान तक वेदना हुई थी यही कारण है कि एक पिता के पुत्र ठोक को वे भलीभांति अनुभव कर उसे सांत्वना दे सके थे पुत्र पुत्रवियोग से दुखी पिता को समझाते हुए भी उन्होंने यही कहा था कि दुख शोकादि तो संसार में सभी को सहन करना पड़ता है लेकिन जो भगवान को पकड़े रहते हैं वे उनसे पूरी तरह अभिभूत नहीं हो जाते दो चार झटके खाकर संभल जाते हैं मृत्यु से घबराए बिना उसका साहस पूर्वक सामना करना चाहिए उपसंहार ऊपर युक्त विश्लेषण को यह तो स्पष्ट हो ही है कि दुख कष्ट मानव जीवन के अनिवार्य अंग हैं कोई भी उनसे अछूता नहीं रह सकता यदि किसी के शरीर में शारीरिक कष्ट ठीक है तो किसी को मानसिक कष्ट भोगने पड़ते हैं मानव समाज की रचना भी कुछ इस प्रकार की है कि अभाव प्रतिद्वंदता संघर्ष उसमें लगे ही रहते हैं ऐसी स्थिति में विभिन्न महापुरुषों एवं मनुष्यों ने जो विभिन्न उपाय बताए हैं उनमें से जो जिसे उचित तथा अनुकूल प्रतीत हो उसकी सहायता से उन दुखों से निवृत्ति प्राप्त की जा सकती है शारीरिक दुखों को तो बिना ही हुताश किए धैर्यपूर्वक सह लेना चाहिए जैसा कि भगवान गीता में दे देते हैं मात्रा परशास्त कौनते यीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पाइनो नित्यास्तां शिक्षा स्वभारता ये सुख दुख स्थाई नहीं रहते हैं जिस प्रकार आते हैं उसी प्रकार चले भी जाते हैं एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सहन करते रहने से सहन शक्ति की वृद्धि और दुखों में लाघवता आती है हम धीरे धीरे उन दुखों को सहन करने के अभ्यस्त हो जाते हैं दुखों से बचने का दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है उनके कारणों को दूर करना दुखों का मूल कारण हमारी इच्छाएं, अतृप्त वासनाएं और आसक्तियां हैं जिनके विषय में सभी एक मत हैं अतः इन्हें दूर करना परम आवश्यक है गीता के अनुसार तमोगुण का फल अज्ञान और रजोगुण का फल दुख है सत्वगुण से सुख प्राप्ति होती है कर्मणः सुकृत चाहु सात्विकम निर्मल फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमश फलम अतः सत्वगुण की वृद्धि एवं चित्त शुद्धि का प्रयास दुखों से छुटकारा पाने के लिए आवश्यक है इसे गीतोक्त निष्काम कर्म योग, पातंजल प्रणीत योग, भक्ति योग अथवा और भी किसी उपाय से किया जा सकता है दुख से आत्यंतिक निवृत्ति तो अद्वैत ज्ञान द्वारा ही संभव है ज्ञान ही समस्त कालुष्य एवं उसके परिणाम दुख को पूर्ण रूप से भस्म कर सकता है जहाँ तक समाज में व्याप्त विषमता असमानता शोषण आदि तथा उनसे उत्पन्न समस्याओं का प्रश्न है उन्हें व्यवहारिक स्तर पर दूर करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए स्वयं के दुख को महत्व न देकर दूसरे के दुखों को दूर करना यही महानता का लक्षण है हमारे दुखों का एक बड़ा कारण यह है कि हम अपने दुखों को बहुत अधिक महत्व देते हैं तथा दूसरों के दुखों का अनुभव नहीं कर पाते तुलनात्मक दृष्टि से देखने से हम यह पाएंगे कि हमसे भी कहीं अधिक दुखी असंख्य लोग इस संसार में हैं अतः स्वयं के कष्टों को दूर करने के बदले दूसरों के दुखों को दूर करना सभ्य एवं उदार मानव का कर्तव्य है महापुरुषों ने अपने जीवन द्वारा यही प्रदर्शित किया है इस विषय में दो श्लोक प्रसिद्ध हैं न तो हम कामे राज्य न सुखम न पुनर्भवम कामे दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्थ ना, ना अर्थात मैं तो न तो राज्य चाहता हूँ न सुख और न ही मोक्ष की कामना करता हूँ मैं दुख तप्त प्राणियों की आर्तिक के नाश की कामना करता हूँ को नून उपायो सहम सर्वदेहीना अंत प्रवेश सत्तम भवेय दुख भार भाक अर्थात वह कौन सा उपाय है जिससे मैं समस्त प्राणियों के भीतर प्रवेश कर उनके दुख के भार को स्वयं सदा वहन कर सकूं